पुनः भगवते स्तुति कहते हैं हरे हे ओम ओम बाजप्रु धर्मसाभि सत्त अर्थात पृथ्वी माता अन्न पैदा करती हैं हम पृथ्वी माता की महिमा को वाणी से गा गा कर व्यक्त करते हैं उस पृथ्वी में सारा विश्व और लोक समाए हुए हैं सविता देव इस पृथ्वी पर हमारे स्थित को दृढ़तर करने की कृपा करें आज हमारे यज्ञ में मरुद गण पधारने की कृपा करें सभी देव गण अपने रक्षा साधनों सहित पधारने की कृपा करें सभी अग्नियां प्रज्वलित होने की कृपा करें हमारे लिए सब प्रकार के अन्न धन प्राप्त कराने की कृपा करें हमारे अन्न घी धन की सातों उपदिशाओं और चारों दिशाओं में बढ़ोतरी हो समस्त देवगण हमारे धन धान्य की रक्षा करने की कृपा करें देवगण आप अन्न के अधिष्ठाता हैं आप हमें अन्न दान करने की प्रेरणा देवे देवताओं को ऋतु के अनुसार अन्न फलीभूत हो अन्न हमारे सामने उपस्थित है अन्न हमारे घर के बीच उपस्थित है अन्न हवि से देवताओं की बढ़ोतरी करता है अन्न ही हम सबको वीर बनाता है हम आपकी कृपा से अन्नपति हूं आपकी कृपा से आशावादी बने हे अग्नि आप पृथ्वी पर रस से सृजन करते हैं आप पृथ्वी पर रस जल और औषधि से सृजन करते हैं हम अग्नि की कृपा से औषध और जल पाते हैं हे अगने आप पृथ्वी पर दूध धारण कीजिए आप पृथ्वी पर औषधियों के जीवन धारण कीजिए आप स्वर्ग लोक में दिव्य रस धारण कीजिए आप अंतरिक्ष में दिव्य रस धारण कीजिए आपकी कृपा से हमारे लिए सभी दिशाएं प्रतिसाई यशस्विनी पयस्विनी वने सावित्री देव के जन्म ने आसुरी कुमारों के बाहों से अभिषेकन किया जा रहा है पूका देव के हाथों से अभिषेकन किया जा रहा है सरस्वती देवी के बाणे से अभिषेकन किया जा रहा है नियामक सत्ता के नियमन से अभिषेकन किया जा रहा है अग्नि के साम्राज्य से अभिषेकन किया जा रहा है आग्ने सत्य से ही विजय पाते हैं अग्न श्रेष्ठ धाम वाले हैं औषधियां गर्भ की अप्सराएं हैं ये सभी में मोद का संचार करती हैं वह अग्नि इन ब्राह्मणों के रक्षक हों वह अग्नि इन क्षत्रियों के रक्षक हों उनके लिए यह आहुति समर्पित है उनके लिए स्नेह पूर्वक आहुति समर्पित है उनके लिए स्वाहा सामवेद की सुंदर चाओं से जिनकी स्तुति की जाती है जो दिन और रात को मिलाते हैं जिनकी किरणें गंधर्व की अप्सराएं हैं वे हमारी रक्षा करें वह सूर्य ब्राह्मणों की रक्षा करें वह सूर्य क्षत्रियों की रक्षा करें उनके लिए यह आहुति है उनके लिए स्वाहा उनके लिए स्नेह पूर्वक आहुति अर्पित है सूर्य सुस्मादायक है चंद्रदेव सूर्य की किरणों से प्रकाशित होते हैं प्रकाश पाते हैं नक्षत्रों की रस्मिया गंधर्व अप्सराएं हैं चमकीली हैं ब्राह्मणों की रक्षा करें ये क्षत्रियों की रक्षा करें इनके लिए आहुति अर्पित है इनके लिए स्नेह पूर्वक आहुति अर्पित है इनके लिए स्वाहा गंधर्व वायु स्वरूप है गंधर्व भूमि को धारण करने वाले हैं यह भूमि सर्वव्यापक है गंधर्व शीर्ष गमनशील है ऊर्जास्वी हैं इनसे निवेदन है कि वे ब्राह्मणों की रक्षा करें उनसे निवेदन है कि वे क्षत्रियों की रक्षा करें उनसे निवेदन है उनके लिए स्वाहा जल उनकी अप्सराएं हैं वे हमारी रक्षा करने की कृपा करें उनके लिए स्वाहा गंधर्व सोपर्ण रूप हैं यज्ञ स्वरूप हैं भोज्य पदार्थों के दाता हैं गंधर्व ब्राह्मणों की रक्षा करने की कृपा करें गंधर्व क्षत्रियों की रक्षा करने की कृपा करें स्तुति नामक दक्षिणा यज्ञ की अप्सरा है उनके लिए यह आहुति समर्पित है उनके लिए स्वाहा गंधर्व प्रजापति हैं विश्वकर्मा हैं मनस्वरूप हैं गंधर्व ब्राह्मणों की रक्षा करने की कृपा करें गंधर्व क्षत्रियों की रक्षा करने की कृपा करें ऋग और साम की एकष्ट नामक अप्सरा है वे हमारे रक्षा करने की कृपा करें उनके लिए यह आहुति समर्पित है उनके लिए स्वाहा हे प्रजापते आप भूवनपति हैं ऊपर के सारे घर आपकी ही कृपा से स्थित हैं आप ब्राह्मणों को सुखद प्रदान कीजिए आप क्षत्रियों को सुखद प्रदान कीजिए आपके लिए स्वाहा आप समुद्र हैं नववान हैं जलदान करने वाले हैं भूमि को सुखदान करने वाले हैं आपके लिए स्वाहा मरुद हैं मर्दों के गुण हैं सुखदाई हैं सबके आश्रय दाता हैं दुख दूर करने वाले हैं आप बहुत सुखदाई हैं आपके लिए यह आहुति अर्पित है आपके लिए स्वाहा हे अग्नि आपसे सूर्य लोक को चमकते हैं सूर्य की किरणें स्वर्ग लोक को चमकाती हैं उन देव की किरणें आज सभी को चमकाएं सभी लोगों को प्रकाशित करें सभी को तेजस्वी बनाने की कृपा करें सभी को प्रकाश प्रदान करें जो देवगण सूर्य के प्रकाश से ज्योतिष्मान है जो प्रकाश गायों में विद्यमान है जो प्रकाश अश्वों में विद्यमान है इंद्रदेव उनसे हम सभी को चमकाएं इंद्रदेव उसे सभी के लिए धारण करें अग्नि उसे हम सभी के लिए धारण करें बृहस्पति देव उसे हम सभी के लिए धारण करें हमारे लिए ज्योति धारिए ब्राह्मणों में ज्योति स्थापित कीजिए क्षत्रियों में ज्योति स्थापित कीजिए वैश्यों में ज्योति स्थापित कीजिए शूद्रों में ज्योति स्थापित कीजिए मेरे लिए ज्योति धारिए मुझे ज्योतिमान बनाने की कृपा कीजिए हे वरुण देव ब्राह्मण गण मंत्रों से आपका वंदन करते हैं यजमान सदैव भाभियों द्वारा आपकी अभिशांसा करते हैं हम यहां सुख चाहते वे वरुण देव की प्रशंसा और उपासना करते हैं उन्हें प्रार्थना सुनने के लिए जागृत करते हैं वे हम पर क्रोध न करें हमारी आय को क्षमा कर दें सोने जैसा प्रकाश उकेरने वाले देव के लिए स्वाहा सोने जैसे सूर्य के लिए स्वाहा सोने जैसे चमकने वाले देव के लिए स्वाहा सोने जैसी ज्योति वाले देव के लिए स्वाहा सोने जैसे सूर्य वाले देव के लिए स्वाहा हम अग्नि को घी से युक्त करते हैं हम घी की आवतियों से अग्नि की बढ़ोतरी करते हैं अग्नि दिव्य गुण वाली है अग्नि वै वाहन करती है उससे हम ऊपर बाधा रहित स्वर्ग लोक को जाते हैं उत्तम स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं वहीं अधिष्टकृत होते हैं हे अग्निदेव आपके दोनों पंख अजर हैं सदैव उड़ने के लिए तत्पर हैं दोनों पंख से आप राक्षसों का नाश करते हैं आप उन दोनों पंखों से श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं उस लोक में प्रस्थान कीजिए जहां पहले ही उत्पन्न पुरातन ऋषिगण जा चुके हैं हे अग्नि आप चंद्रमा जैसे दक्ष हैं आप वाज जैसे वेगशील आप सत्यवान हैं आप स्वर्ण जैसे पंख वाले हैं आप शक्तिमान हैं आप भरण पोषण करता है आप महान है, आप हैं आप ध्रुव हैं आप यज्ञ में साध कर रहते हैं आपको नमन आप हमारे अनुकूल हों आप हमारे प्रति हिंसा मत कीजिए हे अग्निदेव आप स्वर्ग लोक के मूर्धा हैं आप पृथ्वी लोक की नाभि हैं आप औषधियों का सार तत्व हैं आप विश्व का जीवन हैं आप सुख दाता हैं आप समस्त पथ में व्याप्त हैं आप पथ प्रदर्शक हैं आपको नमन हे अग्नि आप विश्व के मूर्धा पर अधिष्ठित हैं आपका हृदय समुद्र में आस्तृत है आप जल में व्याप्त हैं आप समुद्र का भेदन करके जल निकालिए आप स्वर्ग लोक से हमारे लिए वर्षा कीजिए आप बादलों से हमारे लिए वर्षा कीजिए आप अंतरिक्ष से हमारे लिए वर्षा कीजिए आप पृथ्वी से हमारे लिए वर्षा कीजिए धन इष्ट है यज्ञ में हम बार-बार आपकी इच्छा करते हैं आप हमें भरपूर दनो से आशीर्वाद दीजिए हम धन के द्वारा समृद्धि को पावें धन से प्रीति रखते हैं हम धन के लिए उत्तम रीति से यज्ञ संपादित करते हैं हे अग्नि आप इष्ट हैं हम आपका आवाहन करते हैं हम हवि से तृप्त करते हैं आप स्वयं प्रकाश हैं गमनशील हैं आप हमारी हवि को ले जाकर देवों तक पहुंचाएं हे यजमानो ज्ञान श्रेष्ठ बुद्धि के स्रोत हैं मानस के द्वारा वह निकलता है चक्षों से स््रवित होता है हम उसका अनुकरण करें हम श्रेष्ठ कर्मों का अनुकरण करें हम उस लोक को प्राप्त करें जहां पूर्व में उत्पन्न पुरातन ऋषि पहुंच चुके हैं